ओशो गच्छामि ध्यानसूत्र सद्गुरु ओशोकी अमृतवाणी ट्रैक तेरा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 कि घटनाएं कहां घट रही है वे मुझ पर घट रही हैं या मैं केवल देखने वाला हूं हमारी आते ताम की घनी है अगर आप एक फिल्म भी देखते हो एक नाटक देखते हो तो यह हो सकता है कि आप फिल्म या नाटक देखते हुए रोने लगे यह हो सकता है कि आप हंसने लगे यह हो सकता है कि जब प्रकाश जले भवन में तो आप चोरी से अपने आंसू पहुंच लें कोई देख ना ले तो आप रोए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 जो इसे साथ लेता है वो सब साथ लेता है विचार के द्रष्टा बनना है विचारक नहीं स्मरण रहे विचारक नहीं विचार के दृष्टा इसलिए हम अपने ऋषियों को द्रष्टा कहते हैं विचारक नहीं